लड़कियां कुछ भी बन सकती हैं हिंदी अब हम अस्पताल अस्पताल खेलेंगे एडम एडम सोबल सोबल ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा और तुम नर्स बनना मरीना का सबसे अच्छा मित्र था दोनों किंडरगार्टन में पढ़ते थे दोनों एक ही बस में स्कूल जाते थे वो स्कूल के मैदान में एक साथ बैठते मछली पकड़ने की नकल करते थे पूरे क्लास में वो दोनों ही शेर की चिक्सा पजल के सभी टुकड़े सही तरह से जोड़ सकते थे मरीना को एडम द्वारा ने कहा नहीं मैं भी डॉक्टर बन अच्छा, बनूंगी मरीना ने कहा ऐसा नहीं होता है एडम ने कहा उसने कपड़ों के डिब्बे में से डॉक्टर का सफेद कोट निकालकर पहनना शुरू किया देखो लड़किया हमेशा नर्स बनती है और लड़के हमेशा डॉक्टर बनते हैं ऐसा क्यों होता है मरीना ने पूछा हमेशा ऐसा ही होता है एडम ने कहा नर्स कृपा कर मुझे डॉक्टर का यानी आला कर दो। उस रात मरीना ने समय अपने ऐसा कभी था मरीना ने कहा क्या आपको पता है कि आज उसने क्या कहा क्या पिताजी ने कहा उसने कहा कि लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती सिर्फ नर्स ही बन सकती है यह बात सही नहीं है बिल्कुल गलत बात है पिताजी ने कहा लड़कियां बिल्कुल डॉक्टर बन सकती है सच में मरीना ने पूछा हाँ बिल्कुल पिताजी ने जवाब दिया देखो तुम्हारी आंटी रोजा एक डॉक्टर है तुम्हें जानती हो पर क्या वो सचमुच की डॉक्टर है मरीना ने, ने पूछा वो बिल्कुल असली डॉक्टर है वो बीमार लोगों का इलाज करती है पिताजी ने कहा क्या वो अस्पताल में काम करती है और सफेद यूनिफॉर्म पहनती है मरीना ने पूछा हाँ बिल्कुल वही करती है पिताजी ने कहा असल में वो उसी अस्पताल में काम करती है जहां तुम पैदा हुई थी क्या तुम्हें पता है वो वो वहां क्या करती है क्या मरीना ने पूछा वो एक सर्जन है और ऑपरेशन करती है, ने कहा। वो एक बहुत काम है समझी अगले दिन स्कूल में मरीना ने एडम से कहा मेरी एक आंटी है जो डॉक्टर है वो पेशे से एक सर्जन है क्या वो सचमुच की डॉक्टर है एडम जानना चाहता था हाँ वो सचमुच की डॉक्टर है मरीना ने कहा वो कभी कभी हमारे घर खाना खाने भी आती है वो काम के समय सफेद यूनिफॉर्म पहनती है बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर है मैं भी बड़े होकर बड़ा बड़े होकर शायद डॉक्टर बनू पर मैं जानवरों की देखभाल करने वाली डॉक्टर बनू जानवरों के डॉक्टर को वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं एडम ने कहा उसे कई बड़े शब्द पता थे तब मेरा खुद का अपना अस्पताल होगा फिर बीमार कुत्ते और बिल्लियां मेरे पास आएंगी और मैं उनका इलाज करूंगी मरीना ने कहा मैं उस तरह के जानवरों की, की डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूं एडम ने कहा फिर तुम क्या बनना चाहते हो मरीना ने पूछा मुझे लगता है मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा एडम ने कहा, यानी तुम्हारा खुद का अपना हवाई जहाज का खेल, खेल का खेल कैसे खेलते हैं देखो एडम ने कहा यह हमारा हवाई जहाज है मैं आगे बैठकर उसे चलाऊंगा फिर मैं क्या करूंगी मरीना ने पूछा तुम एक बनना एडम ने कहा तुम हवाई जहाज में आगे पीछे चलना और लोगों को खाना पीना देना फिर मरीना ने कुछ कागज के कपों में पानी भरा वो हवाई जहाज में आगे पीछे चली और उसने काल्पनिक मुसाफिरों को कप पकड़ाई उसने हर एक से नम्रता से पूछा उन्हें क्या चाहिए चाय कॉफी या जूस अंत में मरीना एडम के पास पहुंची और उसने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं तो अभी भी हवाई जहाज चला रहा हूँ एडम ने कहा देखो बाहर मौसम खराब है हमें इमरजेंसी में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी जरा बाहर देखो क्या तुम्हें पता है मरीना ने कहा क्या एडम उस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था जहां उसे हवाई जहाज को उतारना था मुझे लगता है कि मैं भी पायलट बनना चाहती हूँ मरीना ने कहा तुम पायलट नहीं बन सकती हो एडम ने कहा अगर मैं चाहूं तो मैं अवश्य पायलट बन सकती हूं। मरीना ने कहा लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, कहा। वो सिर्फ बन सकती है यह बेकार की बात है। मरीना ने कहा फिर मरीना वहां से गई और खुद का अपना काल्पनिक हवाई जहाज उड़ाने लगी रात में सोते समय मरीना ने पलंग पर अपनी मां से कहा एडम सोबेल एक बहुत खराब लड़का है सच में मां ने पूछा उसने क्या किया उसने कहा कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं चला सकती मरीना ने कहा उसने कहा कि लड़कियां सिर्फ एयर होस्टेस ही बन सकती यह बात तो सच नहीं है माने ने कहा तब उसने ऐसा क्यों कहा मरीना ने पूछा शायद उसे पता ही न हो माने उत्तर दिया कल ही तो अखबार में एक महिला की तस्वीर छपी थी वो पिछले पंद्रह सालों से खुद अपना हवाई जहाज उड़ा रही है क्या उनके हवाई जहाज में मुसाफिर भी बैठते हैं मरीना ने पूछा बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ हा? माँ कहा क्या वो खुद अकेले हवाई जहाज को चलाती है मरीना ने पूछा उसके साथ एक सहायक पायलट के साथ क्या सोचती है मरीना ने पूछा मुझे लगता है तुम एक बहुत अच्छी पायलट बनूंगी मानिका अगले दिन मरीना ने स्कूल में एडम से कहा आज तुम मेरे को पायलट बनो को पायलट बनो आज मैं पायलट बनूंगी बिल्कुल वैसी ही जैसी वो महिला पायलट थी जिसकी अखबार में खबर छपी थी उसका अपना खुद का हवाई जहाज था कौन महिला ने मुझे वाला हवाई जहाज था मरीना ने जवाब दिया उसमें पीछे एक मशीन लगी थी मशीन में सिक्का डालकर मुसाफिर अपनी मर्जी की ड्रिंक खरीद सकते थे अरे ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है एडम ने कहा फिर उसने मरीना को पायलट बनने दिया एडम खुद को पायलट बना उसने नक्शा पढ़कर मरीना को बताया कि उसे किस दिशा में उड़ना है बीच में मौसम खराब होने के कारण उन्हें क्रैश लैंड करना पड़ा पर मरीना ने हवाई जहाज को सावधानी से घास के मैदान में उतारा और फिर सब लोग सुरक्षित बाहर उतरे उस दिन दोपहर के बाद मिसिस डार्लिंग ने बच्चों को राजा रानी की कहानी सुनाई दोनों राजा रानी लाल सुख रंग के राजसी कपड़े पहने थे और उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे स्कूल बस में वापिस घर लौटते वक्त मरीना ने कहा राजा और रानी का खेल खेलने में भी बहुत मजा आएगा दो मिनट सोचने के बाद एडम ने कहा नहीं तुम भी लाल कपड़े पहन सकते हो मरीना ने कहा तुम सिर पर मुकुट भी पहन सकते हो एडम ने न में अपना सिर हिलाया वो आरामदेह नहीं होगा वैसे भी राजा रानी कुछ खास नहीं करते हैं वो खेल काफी उबाऊ होगा शायद ये सच भी हो मरीना ने कहा वैसे मेरी इच्छा प्रेसिडेंट बनने की है एडम ने कहा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनना राजा बनने से ज्यादा अच्छा होगा का प्रेसिडेंट हर एक को मेरा कहना मानना पड़ेगा फिर कल हम प्रेसिडेंट वाला खेल खेल सकते हैं मरीना ने कहा ठीक है एडम ने कहा तुम मेरी पत्नी बन सकती हो तुम्हारी पत्नी बनने के बाद मुझे क्या करना होगा मरीना ने पूछा देखो घर लौटने के पहले तू मेरे लिए खाना पकाकर रख सकती हो और अखबार मेज पर रख सकती है एडम ने कहा कभी कभी तू मेरे साथ कार में सवारी कर सकती हो और सड़क पर झंडे लिए खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर सकती हो यह खेल काफी मजेदार लगता है मरीना ने कहा बस एक बात और है एडम सुनो एडम ने कहा एक बात मुझे पता है आज तक कभी कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी उस रात को मेरीना ने अपने माता पिता से कहा मुझे समझ नहीं आता कि मैं एडम सोबल के साथ क्या करूँ वो बड़ी उल्टी सुलटी बातें करता है आज उसने क्या गलत बात कही ने उसने कहा कि तो कभी कोई नहीं बनी है मरीना ने कहा, कहा। एकदम बुद्धू यह सच है कि अमेरिका में आज तक तो कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है? माने कहा और क्या और देशों में महिला प्रेसिडेंट बनी है मरीना ने पूछा अन्य देशों में बहुत सी महिलाओं ने महत्वपूर्ण पद संभाले पिताजी ने कहा मिसिस इंदिरा गांधी ने भारत में मिसिस गोल्डा मेहर ने इसराइल में अगले दिन सुबह को मरीना ने एडम से कहा, एडम पायलट या डॉक्टर बन सकते हो पर क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या बनूंगी एडम ने पूछा मैं अमेरिका की पहली महिला तुम चाहो तो मेरे बन सकते तो मुझे क्या करना होगा हवाई जहाज उड़ा सकते हो और मुझे एक जगह से दूसरी जगह भाषण देने के लिए ले जा सकते हो मरीना ने कहा तुम्हारी राय में लड़कियाँ जो चाहे वो बन सकती है एडम ने कहा हाँ आज के माहौल में यह बिल्कुल सच है मरीना ने कहा क्या तुम मुझे भाषण देने के लिए हवाई जहाज में उड़ा कर लेकर जाओगे ठीक है पर तुम्हारा भाषण खत्म होने के बाद तुम तो मुझे उड़ाकर वापस लेकर आना जिससे मैं अपना भाषण दे सकूं एडम ने कहा ठीक है मरीना ने कहा उसके बाद एडम हवाई जहाज को वहां उड़ाकर ले गया जहां मरीना को अपना भाषण देना था और वहां मरीना ने अपना भाषण दिया फिर लौटते वक्त मरीना हवाई जहाज को उड़ाकर वहां वापिस लाई जहाम का अपना एडम को अपना भाषण देना था उसके बाद से प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ा भोज दिया जिसमें आलू के चिप्स कोको कोला पॉप, जूस और अन्य खाने की मनपसंद चीजें थी दोनों प्रेसिडेंट्स को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा